ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्याननिष्ठ जीवन की अनिवार्य शर्तें प्रारंभिक अवस्थाएं, जैसा मैंने कहा शांत बैठने का प्रयत्न करने पर मन में कई प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं कभी कभी जब तुम ध्यान नहीं कर रहे होते तब तुम्हें कुछ शांति का अनुभव होता हो लेकिन ध्यान में बैठने बैठते ही मन चंचल हो उठता है इतना ही नहीं देह में पीड़ा होने लगती है इंद्रियां पुनः विशृंखल हो भागने लगती है और मन में असंख्य अनियंत्रित विचार उठने लगते हैं तथा तो जब और ध्यान एक महान संघर्ष सम बन जाते हैं लेकिन इस संघर्ष से गुजरना ही होगा सभी धर्मों के योगी साधक हमारे सम्मुख सर्वप्रथम साधना की आधारभूत न्यूनतम पवित्रता का देह की पवित्रता इंद्रियों की पवित्रता चित्त की पवित्रता और अहंकार की पवित्रता का लक्ष्य रखते हैं देह संभवतः रोगग्रस्त हो जिसके कारण उसके विभिन्न अंगों में सामंजस्य न हो या ठीक से काम न करे हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तथा सदा इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के लिए व्यग्न है हमारा मन पूर्व संस्कारों से दुलायमान होता रहता है और फिर हमारे मन में एक दूसरे प्रकार का द्वंद्व भी है हम एक प्रकार से सोचते हैं हमारी भावनाएं दूसरी दिशा में जाती है हमारी इच्छा तीसरी दिशा में जाती है और ऊपर से हमारा अहंकार दुष्ट हो गया है अहंकार एक बुद्धबुद्धे के समान है लेकिन बुध अपने आप को बहुत समझता है वह दूसरे बुदबुद्धों को भूल जाता है वह सागर को भी भूल स्वयं बढ़ना चाहता है परिणाम क्या होता है बुद्धबुदा फूट जाता है और यह सचमुच अनेक मानवों के साथ घटता है अब हमारे समक्ष उपस्थित इन विभिन्न कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है भगवत गीता में अर्जुन भगवान से शिकायत करते हुए कहता है आप आत्म संयम की आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता गुरु ने शिष्य की कठिनाई को पहचाना और बड़ी सहानुभूति एवं प्रेम के साथ कहा हाँ तुम्हारा तो कहना सत्य है लेकिन उचित उपायों से वैराग्य और निरंतर ध्यान के अभ्यास से इस विक्षिप्त मन को जिसे नियंत्रित करना असंभव प्रतीत होता है नियंत्रित किया जा सकता है अंततः हम आत्माओं को भी आत्मा विश विश्वात्मा परमात्मा का संस्पर्श प्राप्त करते हैं परिस्थितियों की शिकायत मत करो सर्वप्रथम तो हम ध्यान दें कि हम अपनी परिस्थितियों के विषय में बहुत शिकायत करते हैं वस्तुतः परिस्थितियों की शिकायत करने के बदले हम और कुछ करना ही नहीं चाहते मान लो कि हम परिस्थितियों को बदल भी दें तब भी वही शिकायतें रहेंगी हम कहीं भी आदर्श परिवेश नहीं पा सकते ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं तुम यह दलील देते हो परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ क्यों तुम्हें यही ध्यान करता होगा करना होगा क्या तुम आध्यात्मिक कष्टप्रद परिस्थितियों के बीच सोने का प्रयत्न नहीं करते इसी तरह तुम्हें परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो ध्यान के अभ्यास का प्रयत्न करना चाहिए कैसे सभी बाह्य विक्षेपों से अपने को अलग करके जिस प्रकार तुम सोने के पूर्व करते हो अभ्यास द्वारा यह किया जा सकता है इसके साथ ही हमारी शारीरिक समस्याएं हैं संभवतः शरीर अस्वस्थ हो कई बार ऐसी शिकायतें सुनी जाती है ओह स्वामी जी जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे सिर दर्द होने लगता है अरे कुछ लोगों के लिए तो ध्यान ही एक सिर दर्द है जो हो स्वस्थ रहने का प्रयत्न करो भगवान श्री कृष्ण गीता के आत्मसंयम योग नामक अध्याय में यही बात कहते हैं युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्म प्रचिष्ठा और युक्त जागरण निद्रा वाले व्यक्ति के लिए योग आसान एवं दुख नाशक होता है अतियों को त्याग कर मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए इससे व्यक्ति के साधन पथ पर अग्रसर होने की शक्ति और उत्साह प्राप्त होता है पहले शरीर को साधो देह को कुछ हद तक साधने के लिए कुछ साधना की जानी चाहिए उसके बाद इंद्रियों एवं मन को भी प्रकाश प्रशिक्षित करना चाहिए यही नहीं अहंकार को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए देह को कैसे साधोगे भोजन के विषय में सावधानी बरतो अत्यधिक मत खाओ और ऐसा भोजन चुनो जो तुम्हारे लिए अनुकूल हो तथा देह की सरसता में सहायक हो कुछ लोग समझते हैं कि खाना पेट की सबसे अच्छी कसरत है यही नहीं पौष्टिक आहार के साथ ही तुम्हें देह के सभी अंगों का विशेषकर पेट का कुछ व्यायाम करना चाहिए जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया आत्मसात्करण तथा मनोसर्ग किया अधिक से अधिक, अधिक अच्छी तरह हो सके ये नियम प्राथमिक नियम है जिनका पालन करना चाहिए हमारे पुरातन आचार्यों का कथन है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम अर्थात शरीर धर्म का एक साधन है उसका ख्याल रखना पहला कर्तव्य है कभी कभी दुबले लोग मेरे पास आकर कहते हैं मैं देह को भूलना चाहता हूँ उनका शरीर कैसा है केवल हाड़ मांस का एक समूह है। पहले देह को सबल बनाओ यदि देह स्वस्थ न हो तो तुम उसे कभी भूल नहीं सकते नैतिक जीवन यम और नियम के साधक जब तक कुछ मात्रा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक योगाचार्य पतंजलि आसन के बारे में निर्देश नहीं देना चाहते साधक को अहिंसक आचरण करना चाहिए सत्य बोलना चाहिए निर्लोभी होना चाहिए यथास्भव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दूसरों पर असहाय की तरह निर्भर नहीं होना चाहिए इन्हें वे यम कहते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है उनका कथन है कि कुछ मात्रा में बाह्य एवं आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए संतुष्ट रहने तथा परिस्थितियों के साथ यथास्भव सामंजस्य रखने का प्रयत्न करना चाहिए मन वचन एवं काया का त्रिविद संयम रखना चाहिए साथ ही शास्त्रों का अध्ययन और आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए यदि पर्याप्त नहीं है अहम केंद्रित कर्म उचित नहीं है परमात्मा के प्रति जिसे आगे बढ़ने पर साधक आत्माओं की आत्मा के रूप में पहचानता है पूर्ण समर्पण का प्रयत्न करना चाहिए वे सब नियम में अंतर्गत वे सब नियम के अंतर्गत आते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे मैं काम को जीतूँगा मैं क्रोध लोभ को जीतूँगा यदि यह तुम्हारा तरीका है तो तुम उन्हें कभी नहीं जीत सकते लेकिन यदि तुम भगवान में मन लगा सको तो वासनाएँ अपने आप चली जाएगी भगवान में विश्वास किए बिना नैतिकता में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता ईश्वर से उनका अर्थ किसी जगदाती सत्ता से नहीं था प्रारंभ में हमें ईश्वर की धारणा जगत की सृष्टि पालन और संहारक संहारकारक शक्ति या सत्ता के रूप में कर सकते हैं जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हम पाते हैं कि जिसे हम बाह्य शक्ति समझते थे वह शक्ति मात्र ही नहीं है अपितु वह एक अंतर्यामी सत्ता भी है तथा और भी आगे बढ़ने पर हम सभी में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगते हैं मानसिक संतुलन स्थापित करो कई बार लोग आकर कहते हैं स्वामी जी मैं अपने मन से ही सब कुछ भूल जाना चाहता हूं उनका मन कैसा है स्वामी विवेकानंद मन शब्द पर ष किया करते थे मन का एक अर्थ 40 शेर अथवा 80 पाउंड भी है अतः महान स्वामी विवेकानंद अपने पास आने वाले युवकों से पूछा करते थे तुम्हारे मन का वजन 80 पाउंड या 40 शेर है अथवा केवल एक छटाख तुम्हारा मन कैसा है मन की विकसित मन को विकसित करो इच्छा शक्ति को बढ़ाओ विचारों और भावनाओं का विकास करो उसके बाद ही मन के पार जाने की बात आती है यह एक कठिन कार्य है लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रेरणा हो तो सब कुछ आसान हो जाता है यदि इच्छा हो तो रास्ता भी मिल जाता है जब तुम कोई परीक्षा पास करना चाहते हो तो कितने कितनी मेहनत कर करते हो विशेषकर भारत में जहाँ प्रत्येक युवक ज्ञान लाभ के लिए प्रयत्न करने के बदले अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए किसी नौकरी के लिए अत्यंत व्यग्र रहता है यह इसलिए है कि तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन में भी यदि हम आध्यात्मिक लक्ष्य को जीवित और प्रज्वलित रखें तो सारी बातें आसान हो जाती है तब सारा परिश्रम सार्थक होगा